कम सुने गीत दोस्तों आज मैं एक नई सीरीज शुरू करने वाला हूँ कम सुने गीत इसमें हम सुनेंगे कुछ ऐसे गीत जो सुनने में थोड़ा कम आते हैं लेकिन हमें काफी कर्ण प्रिय लगते हैं। इस सीरीज में वैसे तो हम कई पुराने गीत सुनने वाले हैं, पर आज हमारी कोशिश है पार्टीशन से पहले के 1940 और उसके बाद के कुछ गीतों को सुनने की तो आज हम सुनने वाले है उन्नीस सौ बयालीस तिरतालीस चौवालिस पैतालीस और छियालीस इन सालों की एक एक फिल्म के एक गीत को आशा करता हूँ कि आपको ये नई पहल पसंद आएगी आइए आज का पहला गीत सुनें I don't care. बैन आए आपने सुना 1940 की फिल्म अंजाम से जिसे गा रही थी महर सुल्ताना कोरस के उंगीत था शांति कुमार का और मुंशी काबिल ने बोल लिखे। अब हम सुनेंगे अगला गीत जिसे गा रही हैं वो गायिका जिन्होंने उन्नीस में बतौर कम्पोजर भी डेब्यू किया था शायद आप पहचान गए होंगे पर एक बार ये गीत जरूर सुनिए लोग ये कुल हम यापनो में ये थी 30 और 40 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस गायिका बिब्बो जी इनका वास्तविक नाम इशरत सुल्ताना था और इन्होंने उन्नीस में आई फिल्म 'अदले जहांगीर से बतौर कंपोजर भी डेब्यू किया था और ये शायद पहली महिला कंपोजर रही हिंदी फिल्मों में 'अदले जहांगीर के अलावा इन्होंने उन्नीस की फिल्म कजाक की लड़की के लिए भी संगीत दिया था अब हम सुनने वाले हैं हम सबके पसंदीदा कंपोजर को गाते हुए 30-40 की दशक की एक और मशहूर हस्ती के साथ सुनिए खड़ी अंगना नटरिया में आओ गोरी कहे खड़ी अंगना में आओ बलमा दिया तो दिया तो तो तो बलमा गोरी कहे खड़ी अंगना नटरिया में आओ गोरी कहे खड़ी अंगना नटरिया में आओ नजरिया ना में नाहे नजरिया ना में आओ अटरिया में नाहे नजरिया ना में आओ आयालुआ नगर में बल आया नगर में बल नजरिया में नाहे सरजवा में आओ नजरिया में नाहे सरजवा में आओ गरजवा में आओ गिजरवा में आओ गरजवा में आओ गिजरवा में आओ नजरिया में ना नारे गरजवा में आओ नजरिया में ना नाहे गरजवा में आओ बोल ऐसी आओ जैसे बागों में फूल, जैसे जोबन में भूल जैसे बागों में फूल, जैसे जोबन में भूल आई आई गांधा हम काम कोई ये जनमा जो रात को गफा रात को गफा सोरी कहे करे ननना नदरिया में आओ गोरी कहे करे ननना नदरिया में आओ कोई ये जनमा दुब अपना दिया तो गोरी गोरी गोरी कहे कहे कहे अंगना अंगना अंगना आओ आओ ये गीत आपने सुना 1942 की फिल्म अपना पराया से गा रहे थे अनिल विश्वास और माया जी इस गीत का संगीत जाहिर है अनिल विश्वास जी का ही था और बोल थे पंडित इंद्र के अगला जो गीत है उसकी गायकों की जानकारी नहीं मिलती आप सुनिए और गैस कीजिए क्या आप इनमें से कोई आवाज पहचान पाते हैं। ला देखमल की गलवा ला तो दे मखमल की गलवार ओ तो राजा मैं तो लेंगा नहीं वाली वाली बेजार तो दुकान बंद पड़ी है आज तो भाई बार सब ला दो में जाए मछमन ला दे कल या सकूँ मेरे काम से तनखा कर ला दूंगा सरकार की ओ ये गीत आपने सुना उन्नीस की फिल्म सहारा से सुनने पर इसमें जीनत बेगम की आवाज साफ पता लगती है और साथ में कई अन्य पुरुष व महिला स्वर आपको सुनाई देते हैं इस गीत का संगीत दिया था गोविंद राम जी ने और बोल थे नजीम पानीपति जी के अगला जो गीत हम सुनेंगे उसको जो दो गायक गा रहे हैं वो न सिर्फ गायक थे पर इन्होंने फिल्मों में एक्टिंग भी की थी और इन्होंने कुछ फिल्मों को कम्पोज भी किया था क्या आप गैस कर सकते है की कौन गायक और गायिका थे आनंद लीजिए इस गीत का बगिया कर बघिया करते खुशी में, कर में ताले बजाते हैं। हैं कौन भैया थे पत्ते खुशी में जाते कौन भया मैं कहूँ शर्मा कर मनुष्य मैं कहूँ शर्मा कर से पूरे हुए मेरे सपने पूरे हुए मेरे सपने हार दारह गए मै मेरे प्यार की नार नया संदेश लाते है वो, नया संदेश लाते है वो, भैो गोयल बल्हा दिली भूल नाचे भूल की बिदली भूल पे नाचे मन की आशा में नाचे मन की आशा आसान में नाच नई नई उमंग नई उमंग लेकर आई नई बहार आई नई बहार आई नई बहार बगिया करे दि ढलता सूरज शाम सुखाने मन ने कह दी मन की पानी चढ़कर नाम चढ़कर आज आने सर दि बजिया ये गीत आपने सुना 1944 की फिल्म बड़ी बात से गा रहे थे अमीर बाई कटकी जी और खान मस्ताना जी संगीत था फिरोज निजामी का और रूपाणी के बोल अगला जो गीत हम सुनने वाले हैं वो एक मशहूर फिल्म से लिया गया है लेकिन इसके अन्य गीत ज्यादा प्रचलित हुए मैडम नूरजहान के गायकी के कारण लेकिन ये गीत भी प्यारा है ये वही फिल्म है जिसमें लता जी ने एक्टिंग भी की थी और गाना भी गाया था आप पहचान गए होंगे कौन सी फिल्म है तो सुनते हैं गाना Come on, take me to the top. Let me in the car. मैं नहीं रही ये गीत आपने सुना बेबी अलका की आवाज में 1945 की फिल्म बड़ी माँ से संगीत था दत्ता कोर गांवकर का इस गीत के जो गीतकार हैं उनका नाम राजा बताया गया है और इनका जिक्र किसी और फिल्म में नहीं मिलता ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने यही एक गीत के बोल लिखे और उसके बाद शायद कहीं गायब हो गए मैं भी अब गायब होने वाला हूं क्योंकि इस कार्यक्रम का समय हो गया है समाप्त जाने से पहले आपको एक और गीत के साथ छोड़कर जाना चाहूँ ये भी जो फिल्म है इसके जो थोड़े बहुत गीत आपको सुनने को मिलते है वे प्रचलित गीत है जिन्हें कानन देवी जी ने गाया था उनके गीतों में ये आने वाला गीत शायद कही खो गया था और मुझे बहुत प्यारा लगता है इसे गाया था अनीमा दास गुप्ता जी ने संगीत है कमल दास गुप्ता जी का और बेहतरीन बोल है फैयाज हाशमी जी के तो आपको आशा करता हूँ ये कार्यक्रम पसंद आया होगा मुझे दीजिए इजाजत और आप सुनिए ये गीत फिल्म है उन्नीस की औरबियन नाइट धन्यवाद <स्थाथ> खों की रोशनी है ये बहार अखोकी रोशनी है मंगल सुर्पी है है ये बहार अखोकी रोशनी है पानी नाम अंगूर की नाली तरा घर में कल मेरा झील लाल पानी ये सिमलिया अंगूर की नारी गे ना आजिने में करके सिंगार रोशनी है दिल की ये, है। में की है ये बहार की रोशनी है ये दुनिया है कन्न में ये दुनिया है महमाना सब का अलग अलग पहमाना सब